संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व विदुर नेति पांचवा अध्याय विदुर जी कहते हैं राजेंद्र विचित्र वीर्यनंदन स्वयंभु मनु जी ने कहा है कि नीचे लिखे सत्रह प्रकार के पुरुषों को पास हाथ में लिए यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है न झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाना चाहता है पकड़ में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है शत्रु की सेवा करता है स्त्री रक्षा के द्वारा अपने जीव का चलाता है याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है दुर्बल होकर भी बलवान से वैर बांधता है श्रद्धाहीन होकर उपदेश करता है न चाहने योग्य वस्तु को चाहता है ससुर होकर पुत्र के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्र की सहायता से संकट से छूट कर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है पर स्त्री से मागम करता है आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी ढींग हाँकता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए यही नीति है कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु व्यवहार से ही पेश आना चाहिए बुढ़ापा रूप का आशा धैर्य का मृत्यु प्राणों का असूया धर्माचरण का काम लज्जा का नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है धित्राष्ट्र ने कहा जब सभी वेदों में पुरुष को सौ वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को नहीं पाता विदुर्ज बोले राजन आपका कल्याण हो अत्यंत अभिमान अधिक बोलना त्याग का अभाव क्रोध अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह ये छह तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती है यही मनुष्यों का वध करती है मृत्यु नहीं भारत जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले की स्त्री के साथ समागम करता है गुरु स्त्रीगामी है ब्राह्मण होकर शुद्र की स्त्री से संबंध रखता है शराब पीता है तथा जो बड़ों पर हुक्म चलाने वाला दूसरों की जीविका नष्ट करने वाला ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है यह सबके सब, सब ब्रह्म हत्यारे के समान है इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करें यह वेदों की आज्ञा है बड़ों की आज्ञा मानने वाला नितिज्ञ दाता यज्ञ शेष भोजन करने वाला सिंहारहित अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला कृतज्ञ सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है राजन सदा प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है उसी से राज्य को सच्ची सहायता मिलती है कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का ग्राम की रक्षा के लिए कुल का देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करे और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करे पहले के समय में जुआ खेलना मनुष्यों में वैर डालने का कारण देखा गया है अतः बुद्धिमान मनुष्य हँसी में भी जुआ न खेले राजन मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है किंतु रोगी को जैसे दवा और पत्थ नहीं भाते उसी तरह मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी नरेंद्र आप कौवों के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा तात जो स्वामी सदा इस साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि अपनी जीविका छीन जाने से भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं पहले कर्तव्य आय व्यय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर कर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है जो हित की बात करने वाला स्वामी भक्त सज्जन है और राजा की शक्ति को जानने वाला है उसे अपने समान समझकर कर कृपा करनी चाहिए जो सेवक स्वामी के आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करता किसी काम में लगाए जाने पर इनकार कर जाता है अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए अहंकार रहित कायरता शून्य शीघ्र काम पूरा करने वाला दयालु शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे में न आने वाला निरोग और उदार वचन वाला इन आठ गुणों से युक्त मनुष्य को दूध बनाने योग्य बताया गया है सावधान मनुष्य विश्वास होने पर भी काल में कभी शत्रु के घर न जाए रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न न करे दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो उस समय उसकी बात का खंडन न करे मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी न कहे अभी कोई युक्त बहाना बनाकर वहाँ से हट जाए अधिक दयालु राजा व्यभिचारिणी स्त्री राज कर्मचारी, पुत्र भाई छोटे बच्चों वाली विधवा सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो वह पुरुष इन सबके साथ लेन देन का व्यवहार न करे ये आठ गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं वृद्धि कुलीनता शास्त्र ज्ञान इंद्रिय निग्रह पराक्रम अधिक न बोलने का स्वभाव यथा शक्ति, दान और कृतज्ञता तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय यह गुण राज सम्मान उपरयुक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल रूप मधुर स्वर उज्ज्वल वर्ण कोमलता सुगंध पवित्रता शोभा सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियाँ यह दस लाख प्राप्त होते हैं थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित छह गुण प्राप्त होते हैं आरोग्य आयु बल और सुख तो मिलता ही है उसकी संतान सुंदर होती है तथा वह बहुत खाने वाला है ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते अकर्मण्य बहुत खाने वाले सब लोगों से वीर वैर करने वाले अधिक मायावी क्रूर देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहराने ठहरने दे बहुत दुखी होने पर भी कृपण गाली बकने वाले मूर्ख जंगल में रहने वाले धूर्त नीच से भी निर्दयी और वैर बांधने वाले और कृतघ्न से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए क्लेश प्रद कर्म करने वाला अत्यंत प्रमादी सदा असत्य भाषण करने वाला अस्थिर भक्ति वाला स्नेह से रहित अपने को चतुर मानने वाला इन छह प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा न करे धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं ये दोनों एक दूसरे को आश्रित हैं परस्पर के सहयोग बिना इनके सिद्धि नहीं होती पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दे फिर कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मन से रहने की इच्छा करे जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए जो सुखद हो उसे ईश्वार्पण बुद्धि से करे संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है जिसमें बढ़ने की शक्ति प्रभाव तेज पराक्रम उद्योग और निश्चय है उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए उनमें उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट हो कष्ट ही उठाना पड़ेगा इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद होगा आकाश में तिरछे उदित हुए धूमकेतु से जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा हो जाता है उसी तरह भीष्म आप द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है आपके सौपुत्र कर्ण और पांच पांडव ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं राजन आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं आप व्याघ्रों से ही समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा तो वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की जिनका मन पापों में लगा रहता है वे लोग दूसरों के कल्याण में गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे पहले कर्म का ही आचरण करना चाहिए जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगाया लगा दी गई है उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है उस सब को जान लिया है जो समय अनुसार धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करता है राजन जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी धैर्य को खो नहीं बैठता वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है राजन आपका कल्याण हो मनुष्यों में सदा पांच प्रकार का बल होता है उसे सुनिए जो बाहुबल है वह कनिष्ठ बल कहलाता है मंत्री का मिलना दूसरा बल है मनुष्य लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं और राजन जो बाप दादों से प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल कुटुम्ब का बल है वह अभिजात नामक चौथा बल है भारत जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है वह बलों में श्रेष्ठ बुद्धि का बल कहलाता है जो मनुष्य का बहुत बड़ा उपकार कर सकता है उस पुरुष के साथ बैल ठानकर इस विश्वास पर निश्चिंत न हो जाए कि मैं उससे दूर हूँ वह मेरा कुछ नहीं कर सकता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री राजा सांप पढ़े हुए पाठ सामर्थ्यशाली व्यक्ति शत्रु भोग और आयुष्य पर पूर्ण विश्वास कर सकता है जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है उस जीव के लिए न कोई वैद्य है न दवा है न होम न मंत्र न कोई मांगलिक कार्य न अथर्ववेदोक्त प्रयोग और न भली भांति सिद्ध बूटी ही है भारत मनुष्य को चाहिए कि वह सांप, अग्नि सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं संसार में अग्नि एक महान तेज है वह काठ में छिपी रहती है किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दे तब तक वह उस काठ को नहीं जलाती वही अग्नि यदि काष्ठ से मत कर उद्दीप्त कर दी जाती है तो वह अपने तेज से उस काठ को तथा दूसरे जंगल को भी जल्दी ही जला डालती है इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव समाभाव से युक्त और विकार सुन्य हो काष्ट में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित है अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान साल वृक्ष के सदस्य हैं महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती राजन अंबिकानंदन आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए तात सिंह से सुना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं